फिर मनुष्य कहां ठहरकर क्या करें इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे मनुष्यों तुम अच्छे विचार के साथ अग्नि आदि के संप्रयोग से बनाए हुए आयुधों से युक्त उत्तम यान द्वारा सर्व दैत्य शत्रुओं को ताड़ना देवो फिर राज पुरुष कैसे हों इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे विद्वान मनुष्यों समध्य पिता के समान प्रजाजनों की पालना करने वाले बहुत अवस्था से युक्त और दुख को पाकर नंपने वाले सामर्थ्यवान गंभीर आशय अद्भुत सेना तथा शस्त्र और अस्त्रों की विद्या में कुशल बल से युक्त शत्रु समूह को सहने वाला और बहुत गुण कर्मों से युक्त जो पुरुष उसी का राज्याभिषेचन काम में अभिषेक करो फिर मनुष्य परस्पर कैसे वर्ते इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे मनुष्यों जो विद्वान जन तुम लोगों को विद्या और विनय देंवें तथा बिजली और भूगर्भ विद्या से सुख से संपन्न करें और अधर्माचरण से अलग रखें तथा जो राजा चोर आदि दुष्टों से निरंतर रक्षा करें उस सबकी तुम निरंतर सेवा करो फिर भूमि कैसी वेग वाली है और युद्ध करने वाले युद्ध क्यों करते हैं इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जो भूमि परमेश्वर ने पालना के लिए बनाई है और मृग के समान शीघ्र जाती है तथा जिसके लिए बहुत संग्राम होता है उसकी प्राप्ति के निमित्त वीरता का संग्रह करो फिर मनुष्यों को किससे कैसे शरीर करने चाहिए इस विषय को कहते हैं भावार्थ राजा ऐसा प्रयत्न करे जैसे दीर्घ ब्रह्मचर्य से विषया शक्ति के त्याग से और व्यायाम से क्षत्रियों के शरीर पाषाण के तुल्य कठिन हो और उपदेशक भी सबको ऐसा ही उपदेश करे जिससे सब दृढ़ शरीर आत्मा वाले हों फिर रानी संग्राम में क्या करे इस विषय को कहते हैं भावार्थ संग्राम में राजा के अभाव में रानी सेनापति हो और जैसे राजा युद्ध कराने को वीरों को प्रेरणा दे वैसे ही वह भी आचरण करे इस प्रकार राजा और भृत्य परस्पर कैसे वर्तें इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे वीरों जो राजा समस्त मेघ के समान भोग वृष्टि करता है तथा समग्र विद्या युक्त होता हुआ सबकी सब ओर सब से तृप्त करता है उसकी सब जन सब ओर से निरंतर रक्षा करें फिर रानी कैसी हो इस विशे को कहते हैं भावार्थ हे मनुस्यों जो रानी धनुर वेद जानती हुई शस्त्र अस्त्र फेंकने वाली है उसका वीरों को निरंतर सत्कार करना चाहिए फिर सेनापति सेना को क्या आज्ञा दे इस विषय को कहते हैं भावार्थ सेनापति पहले सेना को अच्छी शिक्षा देकर जब संग्राम में उपस्थित हो तब अपनी सेना को आज्ञा दे कि शत्रुओं के बीच से एक को भी न छोड़े भावार्थ हे राजन जब संग्राम के लिए सेना जावे तब किसी पदार्थ के बिना किसी भृत्य को क्लेश न हो कवसा अनुष्ठान कीजिए ऐसे किए के पीछे आपका ध्रुव विजय हो फिर योद्धाओं के प्रति अध्यक्ष कैसे वर्तते इस विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ सेना अध्यक्षों को चाहिए कि सब वीरों के शरीर की रक्षा करने वाले कवचों को यथावत करें और सर्वाधिश राजा अमृतात्मक अर्थात अमृत के समान भोग सबके लिए देवें तथा वस्त्र आदि पदार्थ भी देवें और युद्ध करते हुए सबको सब अध्यक्ष हर्ष देवें और उत्साहित करें तथा आप भी हर्ष पावें और उत्साह करें ऐसा करने पर क्यों कर हार हो फिर सेना अध्यक्ष संग्राम में क्या करें इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ सेनापति के जो अपने वृत्त उत्साह से युद्ध ना करें और जो अपने नौकरों के मारने की इच्छा करे उन सबको विद्वान और अधिश शीघ्र मारे तथा युद्ध के समय सब वीर परमेश्वर ही को अपना रक्षा करने वाला जाने इस सुक्त में वर्म अर्थात कवच वखर आदि के गुणों का वर्णन ने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह श्रीमान परम हंस परिव्राजक आचार्य परम विद्वान श्रीमद् बिरजानंद स्वामी जी के शिष्य श्रीमान दयानंद सरस्वती जी के बनाए हुए आर्य भाषा से सुभूषित ऋग्वेद के छठे मंडल में छठा अनुवाद और 75वां सूक्त और छठा मंडल भी तथा पंचमाष्टक के प्रथमा अध्याय में 22वां वर्ग समाप्त हुआ ऋग्वेद प्रथम खंड संपूर्ण